इसमें सर्वप्रथम जानने की बात है ध्यान अपने आप में एक ही क्रिया है फिर भी विषय भेद से इसमें थोड़ा सा अंतर होता है साधनों में भेद होता है ईश्वर प्राप्ति के लिए भी ध्यान किया जाता है और अन्य वस्तुओं का भी साथ साथ करने के लिए प्राकृतिक भौतिक वस्तुओं को भी जानने के लिए ध्यान करना होता है तो जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं तो उसको उपासना है वस्तुओं वस्तुओं के लिए प्राकृतिक को प्राप्त करने के लिए जब हम ध्यान करते हैं तो वो उपासना नहीं है कह पाती है वो। प्रक्रिया लखी होती है साथ में और जो करना होता है उसमें अंतर आता ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं या ईश्वर की जब उपासना करते हैं तो उसके लिए हमें समर्पण व्यापक या भाव और संबोधन की स्थिति विशेष रूप से बनाने पड़ती है अन्य वस्तुओं का अपनी आत्मा का या प्रकृति का का परिजान करेंगे तो इतनी चीजें नहीं प्रकृति के लिए समर्पण की अपेक्षा नहीं रहती है यद्यपि कुछ स्थिति उसी अनुसार बनानी पड़ती है योग के प्रकृति के लिए हमारा समर्पण स्वाभाविक हो जाता है ईश्वर के लिए बनाना पड़ता है संबोधन की स्थिति प्राकृतिक वस्तुओं के लिए आवश्यक नहीं होती है लेकिन संबोधन की काल में जो अवस्था होती है वो प्राकृतिक वस्तुओं के लिए हमारे हमारी स्वाभाविक ही है। व्याप्य भाव का प्राकृतिक वस्तुओं के साथ संबंध नहीं होता है ईश्वर के साथ इसका अनिवार्य संबंध रहता है इस कारण से उपासना में व्याप्य भाव अनिवार्य रहता है और प्राकृतिक में बौद्धिक में व्याप्य भाव का ग्रहण आवश्यक नहीं होता है या नहीं कर तो इस कारण से दोनों में अंतर है। ध्यान करने वाले अगर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनको ठीक प्रकार से सफलता नहीं मिलेगी भौतिक वस्तुओं के लिए जिस प्रकार से ध्यान किया जाता है तो वैसा ही ईश्वर के लिए भी करेंगे, उपासना तो भी उतनी करेंगे तो उसमें नहीं लेकिन प्राकृतिक वस्तुओं के लिए उपासना पूर्वक के लिए ध्यान को साथ लेकर के करते हैं और तो है। उसमें पुरुषार्थ कम पड़ेगा और सफलता जो होगी वो साथ होगी प्राकृतिक वस्तुओं का जैसे ही खोद पह करते हैं या इस योगाभ्यास के क्षेत्र में बहुत परिश्रम इसके लिए किया जाता है लेकिन जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आता है इसी कारण से आज की स्थिति में एक व्यक्ति योगी है। भी है महात्मा भी कहलाता है साधु भी कहलाता है कहलाता है।, तो कह है इतना सब होने के बाद भी उसके साथ ईश्वर का संबंध है अनिवार्य नहीं मानता, वह भी योगी है जो ईश्वर को नहीं मानता है वह भी महात्मा है वह भी साधु है वह भी सज्जन है जिसका ईश्वर से कोई लेना देना, देना ये आज की स्थिति है तो वस्तुतः उनकी होनी होनी चाहिए, चाहिए, हमारी मानव जीवन की जो होनी चाहिए। वो बिना सम्दन से संभव नहीं। तो ये जो भेद आए या आज इस प्रकार से समाज में तो परिणाम आ गया वो बेघे में भेद करने भौतिक वस्तुओं के साथ प्राकृतिक वस्तुओं के साथ हमारे स्वाविक स्थिति बनती है आपको कोई चीज चाहिए कहीं से लेना है तो उसका ध्यान अपने आप हो जाता है हटता आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और कहीं जाना है तो पूरे यात्रा में आप बीच में पता नहीं कितने सारे काम करते हैं लेकिन दिल्ली को नहीं बुला कभी भी उसका नाम नहीं लेते टेस्ट में एक बार नाम ले लिया कि हमें वहाँ जाना है बीच में कभी दुराते नहीं बुलाते दुरा उसको दुराने की अपेक्षा नहीं पड़ती लेकिन एक क्षण के लिए भी बोलते हैं क्या कहाँ जाना है नहीं बोलते हैं उसको तो ऐसे धन के विषय में ऐश्वर्य के विषय में संबंध के विषय में प्राकृतिक वस्तुओं में हमारी जो स्थिति होती है स्वाभाविक बनती है बनाने के पे लेकिन यही स्थिति ईश्वर के साथ होनी चाहिए पर वो नहीं लौकी किसी वस्तु का ध्यान करेंगे तो अपने आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं अर्थात विकल्प बीच में नहीं रखते उसके लिए हमें जो कुछ करना होता है उसके अनुकूल अपने आप लग जाते हैं। तो प्राप्य के प्रति जो अनुकूलता होती है वही समर्पण होता है यही यही चीज ईश्वर के साथ भी होनी चाहिए ध्यान में हम ईश्वर के अनुकूल ही यदि चलते हैं विकल्प नहीं लगते हैं बीच में और किसी को नहीं लाते पूरी उसके अनुसार अपने आप को करने के लिए तैयार है यही समर्पण होता ईश्वर के प्रति ये चीजें नहीं हो पाती ईश्वर के लिए हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए लेकिन ईश्वर याद ही नहीं रहता है यात्रा में अपना गंतव्य कभी भूलते नहीं है लेकिन ध्यान में अपने गंतव्य को भूल जाते हैं कोई याद नहीं रखता सब कुछ याद रहता है। लेकिन जिस ईश्वर का ध्यान करने जा रहे हैं वो ईश्वर याद नहीं इस कारण से यहाँ हमको प्रयत्न पूर्वक ये करना होता है पर हमें करना क्या है उस बात को यहाँ अच्छी प्रकार से जान लें कि जो हम दिन रात करते रहते हैं क्रिया वही होती है बस संबंध का भेद करना होता है यहाँ जैसे ध्यान करते हैं ईश्वर के लिए भी वैसे ध्यान पर यहां कैसे ध्यान कर रहे हैं ये नहीं जान पाते किसी चीज को स्मरण रखना ये अब आप उदाहरण के लिए दे सकते हैं अपने किसी व्यक्ति को है घर को याद जाकर घर को ले लीजिए परिवार को ले लीजिए किसी संबंधी को ले लीजिए जो आपके पास अभी नहीं स्थान को ले लीजिए आप स्मरण कर रहे हैं उसको ये जो स्मरण करना है ये ध्यान आप इसमें अपनी चित्त की स्थिति देखिए कि क्या, क्या क्या कर रहे हैं इसके साथ जिसको याद कर रहे हैं व्यक्ति है स्थान है वस्तु है तो उसमें क्या हो रहा है जो अवस्था यहाँ हो रही है इसी को केवल ईश्वर से जोड़ना है यहां अगर आप स्पष्टता से इसको समझ लेते हैं कि हमारी ये स्थिति हो तो यही का यही केवल ईश्वर के साथ लगाना होगा वो ध्यान हो जाएगा अब व्यक्ति है वस्तु है उसको ध्यान करने के लिए क्या कर रहे हैं अब हमारे सामने क्या है उसका केवल एक ज्ञान है उस ज्ञान को हमने उठा लिया और क्या किया याद कर रहे हैं तो उसका ज्ञान ही उठाया है ना अब वो ज्ञान क्या हो रहा है कि जब तक वो चल रहा है तब तक उसका ध्यान हम रख रहे हैं अगर वो ही अनुभूति बंद हो जाएगी उसका ध्यान भट गया ही कहते हैं रोटी बना रहे होते हैं अब उसका ध्यान हैं हैं क्या कहीं अधिक ना हो जाए तो जल ना जाए तो उसमें आप वो जल जाएगी अग्नि अधिक हो जाएगी ज्ञान तो हो रहा है ना एक उसका और क्या करते हैं तो जैसे इस वस्तुओं में व्यवहारिक जो भी हमारा जे होता है उससे संबंधित ज्ञान को चित्त में मन में उठा लेना उत्पन्न कर लेना यही क्या होता है दान होता है। आप जो यहाँ स्मरण करते हैं ये ध्यान करते हैं वो केवल उसी का करते हैं जिसका पहले आपने अनुभव कर रखा है जान लिया जिसको कभी नहीं देखा कभी नहीं सुना कभी नहीं जाना उसका ध्यान उसका स्मरण कर स्मृति नहीं आती है जिसको कभी देखा ही नहीं, तो स्मरण करने के लिए जैसे अनिवार्य होता है कि उसके बारे में पहले हमको कुछ ज्ञान होना चाहिए या तो हमने प्रत्यक्ष से उसको जान लिया है जाना हुआ है तो उसको स्मरण करेंगे या उसके बारे में सुना है कौन से कौन किया है किसी ने किसी ने प्रकार का पहले ज्ञान हमारे पास चाहिए कमार स्मृति नहीं कर सकते स्मरण के लिए अनिवार्य होता है कि तो उसका पूर्वानुभव होना चाहिए तो यही नियम ईश्वर में भी लगेगा या जो भी हमारा जी जो साक्षात्कार समाधि का विषय भी भी हम हम जानना चाहते हैं। हैं, उसके बारे में भी अगर ध्यान ध्यान करने जा रहे हैं, तो ध्यान से पहले उसका कुछ हमको पता होना चाहिए। जिसके बारे में कोई पता नहीं है उसका ध्यान भी हम नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए कोई अव्यवाह्य नहीं है अंतर इतना ही है कि हम अपने से संबद्ध का ध्यान करते रहते हैं जिसको देखा है सुना है जाना ध्यान करते रहते हैं, और ईश्वर को जो कि हमने अभी देखा नहीं सुना नहीं है तो वहाँ हमें कोई कठिनाई हो जाती है लेकिन प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आता, जैसे हम ध्यान करते हैं करना उसको ही है केवल पिछले बदलना बुद्धि का संबंध में केवल लोग के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ देते हैं वहां ईश्वर के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ना है। इसकी बात ध्यान करने के लिए आवश्यक होता है कि हम उसका ध्यान करते जिससे कोई मतलब होता है जिससे कोई प्रयोजन नहीं हो उसको याद नहीं करते याद करने के लिए या तो वो हमारे लिए सुखदायी है या फिर दुखदायी है दोनों में से कुछ होना चाहिए तीसरी चीज का हम ध्यान याद नहीं रखें या वो हमको बहुत अधिक दुख देने वाला है तो कभी नहीं उसको बोलते हैं वो याद रहता है या फिर उससे कुछ मिलना है सुख मिलना है पैसे मिलने है और कोई सहायता मिलनी है इससे दुख दूर होगा होगा या सुख प्राप्त तो तो उसको उसको याद याद याद रखते हैं याद रखने के लिए ये दोनों होती ये दोनों दोनों चीजें चीजें आवश्यक होती नहीं हो उसको याद नहीं करेंगे तो बस यही नियम ईश्वर से अगर लगता है कि हमें कुछ मिलेगा जैसे यहाँ तो स्पष्ट लगता है कि इसके पास हमारी चीज है इससे मिलेगा तो हम उसको याद कर रहे हैं या फिर हमको तो देगा ये ये लगता है ना इसमें कोई संशय नहीं होता बिल्कुल निसंदेह निशन, होते हैं तो जैसे यहाँ एक संदेह रहित अवस्था है यहाँ जिसका हम स्मरण कर रहे हैं यही स्थिति ईश्वर के साथ होनी चाहिए नहीं होगी तो ध्यान अगर संदेह रूप में आपको ये नहीं लगता है कि ईश्वर से हमें कुछ मिलना है सुख मिलना है आनंद मिलना है ज्ञान मिलना है अगर विश्वास नहीं है तो निश्चय रखिए ध्यान नहीं लगा पाएंगे ईश्वर ईश्वर ध्यान का विषय नहीं रहेगा या फिर डरने लगता है ईश्वर से ईश्वर से हमको दुख मिलता है हमारे पाप का फल देगा जो भी होगा या तो भय का निमित्त मान है ईश्वर को या ज्ञान आनंद की प्राप्ति का जब तक ये दोनों चीजें हमारे प्रयोजन प्रयोजन इस से ईश्वर को जोड़ने में समर्थ नहीं होते तक तक का नहीं कर पाएंगे लेकिन ये प्रयोजन अगर निस्ंदेह हो गया तो स्वाभाविक है ईश्वर के साथ का ध्यान हो ये नियम में पूरी तरह से लागू होते हैं ध्यान तो के या स्मृति की की जो होती होती है है है वही वही आध्यात्मिक भी है। अंतर इतना होता है कि लौकिक चीजों का हम जानते इसके प्रयोजन को हम समझते इससे क्या हानि होनी है क्या लाभ होना है इसमें हमें कोई संशय नहीं होता तो यही चीजें हमें ईश्वर को के साथ करनी होगी जिस दिन हो जाएगा हो हो जाएगा। और जब तक नहीं हो रहा है उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा तब ध्यान एक विशेष कर्म बना रहेगा यानी अलग से इस कार्य को करना होगा लेकिन ये चीजें यदि हो जाती है तो अलग से करने की अपेक्षा नहीं यहाँ की वस्तुओं को याद करने के लिए हमें समय अलग से निकालना नहीं पड़ता है शत्रु का मित्र को याद करने के लिए समय थोड़े निकालते हैं जो काम कर रहे होते हैं उसी समय हो जाता है तो ये हम जानते हैं कि हमारा ध्यान जो होता है अन्य कार्यों को करते समय भी होता है यानी ध्यान के लिए समय विशेष अनिवार्य है ऐसा नहीं है। कार्यों को करते हुए भी, भी कर सकते हैं उसको लिए अलग समय निर्धारित आवश्यक नहीं है। लेकिन प्रयोजन के बारे में अगर संदेह है उसके बारे में ठीक से जान नहीं है तो अब क्या होगा विशेष प्रयास करना होगा उस स्थिति में क्या हो जाता है अभियान ध्यान अपने आप में एक विशेष कर्म हो जाता है। का नहीं है उसके साधन हमारे पास नहीं लौकिक को जानने के लिए आख आदि साधन हैं, इसलिए इनको जानने में कठिनाई नहीं होती लेकिन ये भी उतने ही दुरूप हैं, जिसके पास आख नहीं है अब वो देखना चाहे तो क्या करेगा देख सकता है किसी भी हालत में वो तो नहीं देख सकता है नहीं। लौकिक वस्तुओं का ध्यान करना या जानना कोई सरल ऐसा नहीं है वो भी उतना ही कठिन है जितना ईश्वर हमको लग रहा है अंतर इतना है कि इसके जानने के साधन तो उपलब्ध है और ईश्वर के जानने के साधन उपलब्ध नहीं है दूरी दोनों में बराबर है आप, अपने से पाठक के जो है दूरीपन दोनों में बराबर है ये भी हमको अगर साधन नहीं रहे तो ईश्वर से भी ज्यादा कठिन हो जाएगा इसीलिए तीस को पैसे दे दिए और वो बेमान है लौटाना नहीं चाहता है अब क्या स्थिति हो जाएगी बैंक में आपने पैसे जमा कर दिए और बैंक का निकल दिया अब वहां कैसी स्थिति आती है कितनी स्थिति तो है। तो की चीजों को प्राप्त करना ईश्वर वाले साधन नहीं है इसलिए ईश्वर के साधन को दूरी बने दिखती है तो ईश्वर वाले भी साधन अगर हम इसी तरह से बना लेते हैं तो ईश्वर के साथ ही ईश्वर का भी ध्यान वैसे होने लगेगा तो दूसरी बात है अब ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं तो लौकिक वस्तुओं का ध्यान करते हुए अपने आप क्या होता है कोई बाधा नहीं आती अगर उसकी उसके साधन खराब हो जाए तब तो बाधा आ जाएगी वैसे लगभग नहीं आती ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं जो तो बाधा विशेष आती है उस बाधा को वृत्ति है है है ध्यान का सबसे बड़ा विरोधी उसका नाम वृत्ति तो वृत्ति क्या चीज होती है तो उसको भी समझने के लिए यही उदाहरण देंगे किसी चीज को आप देख रहे हैं अब इसके पीछे दीवार है अब अब चाहे जितना भी कुछ करने वो नहीं दिखेगी आप उसको दिखाने के लिए क्या करना होगा इसको हटा देना तो इसके हटते ही वो दिख जाएगी इससे दिख जाएगी लेकिन इसके रहते हुए चाहे कुछ भी कर नहीं देख सकते तो जो भी होती है ठीक इसी तरह की होती वो भी ध्यान करने में बाधक उसको जब तक नहीं हटा देते हैं तब तक ध्यान नहीं होगा यानी से संबंध नहीं जुड़ेगा वो हट जाती है, तो नहीं जुडेगा ऐसा नहीं। फिर वो रूप से है ईश्वर तो का ध्यान नहीं लगता है ईश्वर के और उसको हम नहीं हटा पाते तो इस कारण से होता है कि हम ईश्वर का नहीं कर पाते। तो ईश्वर का ज्ञान करने की जो बड़ी है। है, तो हो। तो तो सरल होता है लेकिन भीतर वाला जो पर्दा क्या है वो कठिन होता है भीतर वस्तुता जो हम देख रहे हैं वह भी ज्ञान ही और जो नहीं देख रहे हैं वो भी ज्ञान ही यानी भीतर ज्ञान से ही ज्ञान बाधित होता है हर्ष में क्या होता है किसी का जो विरोधी होता है वो सजातीय होता है विजातीय विरोधी नहीं पानी कम है तो पानी अधिक किससे होगा कब होगा जब उसमें पानी ही मिलाएगा उसमें मिट्टी मिलाएंगे पत्थर मिलाएंगे इससे पानी का नहीं दूसरे या तो जान उत्पन्न ही नहीं होने देगा दूसरी बाधाओं के कारण ज्ञान या तो उत्पन्न ही नहीं होगा और हुआ है तो बंद नहीं होगा लेकिन बाधित नहीं करते एक ज्ञान खड़ा है तो दूसरे दूसरा ज्ञान उसको फिर हमको अनुभूत नहीं होने देता है तो जान ही है और जो ध्यान कर रहे थे वो भी अभी ज्ञान ही है तो अब दोनों में अंतर क्या होता है वहां जो ज्ञान यानी हमारा जे के अनुकूल है तो उसके साथ यदि हम संबंध बनाए रह तो ध्यान निरंतर बना रहेगा लेकिन जो ज्ञान जय से संबद्ध नहीं है यानी विषय विरोधी ज्ञान जो विषय है उससे असंबद्ध जो ज्ञान हो गया वो वृत्ति हो जाएगी लेकिन जो जय विषय है उस विषय से संबंधित ज्ञान हो रहा है तो वो वृत्ति नहीं है वो फिर ज्ञान की ही स्थिति है ज्ञान यही असंबद्ध ज्ञान जो होता है वो वृत्ति कह पाती है संबद्ध ज्ञान जो होता है वो वृत्ति नहीं है। वृत्ति का परिणाम जो अर्थ होता है वृत्ति ज्ञान को ही कहते हैं पर एक ज्ञान को तो हम ठीक ज्ञान कह रहे हैं दूसरे को वृत्ति कह रहे हैं उसमें इतना ही अंतर होता है विशेष से असंबद्ध जो ज्ञान हो गया वो वृद्धि हो जाएगी विशेष जो संबद्ध ज्ञान नहीं है जब बादी में वो साधन हो जाएगा शरीर की स्थिति है वो जान को उत्पन्न नहीं होने देगा लेकिन बाधित नहीं करेगा खड़ा नहीं होने देगा उसको बाधा का मतलब दोनों खड़े उसको कार्य नहीं करने दे रहे हैं उसको बाधा क्या तो बाधा के लिए जरूरी है दोनों की उपस्थिति चाहिए। तो यहाँ पर भी ज्यान भी दो तो उपस्थित जब हो जाएंगे, तो एक दूसरे को कार्य नहीं करने देगा लेकिन जो है, शरीर की स्थिति है या तीसरी और तो कुछ है नहीं यहाँ पर शरीर ही द्रव्य के रूप में है तो सीधा बाधक नहीं है कि उस ज्ञान को ऊपर नहीं होने देता है एक साथ थे थे भी नहीं आ, लेकिन आप ये जानते हैं कि जान जोड़ते हैं होता है। और जोड़ एक का होता है, दो का होता है तो ज्ञान का जोड़ हम मानते हैं बिना ज्ञान जोड़े कोई अवयवी पदार्थ है उस एक अनुभूति होती है ना और अवयवी के कितने अवय होते हैं तो ज्ञान में वो जुड़ा हुआ हाँ। है तभी एक है वहा कई ज्ञान है इसलिए एक बार में एक ज्ञान होता है ये मतलब परमार्थता तो नहीं, तो नहीं। ज्ञान बता दिया जाता है और ज्ञान की इकाई अर्थ में ये प्रयोग नहीं हो ज्ञान की इकाई में एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं और ज्ञान के बारे में ये प्रमाण हो जाएगा कि ईश्वर को एक साथ हर्ष में ज्ञान होता है ना अनेक तो ज्ञान का स्वरूप अपना स्वरूप नहीं है कि एक बार में वो दो नहीं उत्पन्न हो सकते में आत्मा में एक साथ दो ज्ञान उत्पन्न वहां नहीं होंगे जिसके दो साधन नहीं है जुड़े हुए हमारी जो इंद्रिया होती है वो एक बार में एक विषय को पकड़ती है लेकिन दो इंद्रिया एक साथ जोड़ नहीं पाती हमसे अगर दो इंद्रिया हमारे आत्मा से संबद्ध हो जाए तो दोनों का ज्ञान होगा उनको बाधा नहीं आएगा तो मन में जो होते हैं वो इन जानों के संस्कार होते हैं और उसके साथ दो तो अच्छा तो तो काम कर रहे हैं तो ईश्वर से संबंधित जो भी ज्ञान होगा वो वृद्धि में नहीं आएगी लेकिन जो उससे असंबद्ध है वो वृद्धि हो जाएगी अब ईश्वर से संबंधित में भी थोड़ा सा भेद करना होगा जिस समय ध्यान करने के लिए बैठते हैं उसी समय उस विषय का संकल्प करते हैं हमें उसके इस स्वरूप को जान अब हमने ज्ञान का निर्धारण कर दिया तो अब इस निर्धारण से अतिरिक्त कोई भी ज्ञान उठेगा भले उस विषय का हो अब वो वृद्धि हो जाएगी लेकिन जो संकल्पित है जितना उतने ही अगर हो रहा है तो वो वृद्धि नहीं संकल्प ध्यान में, में बैठने से पहले इसका करना पड़ता है निश्चय निश्चय से विरोध जितना आ वो सब कि अगर हमने सड़क व्यापक का संकल्प किया है हाँ। उसका विचार कर रहे हैं तो, तो ध्यान हाँ। करते करते हम सर्वज्ञ पैर जाते हैं तो, तो है। जाएगी हाँ। विषय तो वही तो हमें बताया ना इसका निर्धारण जो होता है वो संकल्प से होता है ध्यान करने जब बैठ रहे है न वही इसका निश्चय करना पड़ेगा कि हमको कितना लेना है आप केवल ईश्वर को लेके बैठे हैं तब तो ईश्वर से संबंधित कुछ भी कर लो कोई बाधा नहीं है तो उस पर निर्भर करता है क्योंकि दो जैसे हमको एक एक गुण को जब जानना होगा ईश्वर के ज्ञान गुण को जानना है इसके प्रेतन को जानना है तो दोनों को मिलाएंगे को ज्ञान नहीं होगा निश्चित बुद्धि निश्चित को नहीं होगी वहां फिर एक को ही रखना पड़ेगा लेकिन अभी द्रव्य को लेकर चल रहे हैं मोटी स्थिति है तो उसमें कुछ भी करते रहो कोई बात नहीं जैसे अपना दूसरा नियम है ना ईश्वर सचिव स्वरूप निराकार सश इसमें सारी चीजें आती है तो इसमें आप ईश्वर को देखकर भी कर रहे हैं तब कोई बाधा नहीं है लेकिन आप ये कर रहे हैं कि ईश्वर चेतन स्वरूप चेतन है तो आप इतने कोरे को दोरा नहीं सकते तब ये वृद्धि मानी जाए तब ये ध्यान का बाधन जारती है जारती है क्या समझे आपका जो कोई शत्रु होगा ना वो लगभग आपका पड़ोसी साथ का ही होगा मित्र होगा पड़ोसी होगा ऐसे ही हो वो दूर वाले आपके शत्रु नहीं होते ही सेना का शत्रु सेना होती है राजा का शत्रु राजा होता है प्रजा का शत्रु प्रजा में से होते हैं घर का शत्रु पड़ोसी होता है आई का शत्रु भाई हिस्सेदार होता है दूसरे नहीं होते दूसरे शत्रु होते हैं वो गौण होते हैं मुख्य नहीं होते हैं। जो होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ वाले होते हैं, ये सदृश वादे मैं बता दिया अभी कि आपको सामान्य रूप से अगर अभी ध्यान करना है ईश्वर अर्थ को लेकर के तो ईश्वर से संबंधी जो कुछ भी है आने दीजिए कोई बात नहीं है लेकिन ईश्वर का आपको विशेष विशेष जब करना उसकी गुण को जानना है वो सर्वज्ञ है है या फिर है, वो दयालु है या अन्य कुछ विशेष गुण का करना है तो सारी चीजें नहीं चलेगी तब उस एक का ही रखना पड़ेगा यही से व्यवहार में समझ किसी व्यक्ति को आप याद कर रहे होते हैं तो उसमें प्रयोजन निश्चित करता है उसका इसलिए याद कर रहे हैं उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती विशेषता लेकिन सबको उठाते नहीं है ना उसमें।, उसमें पैसा ले लिया है आपको वो कितना भी है इस पर ध्यान नहीं देते हैं उसके पास पैसा है कि नहीं देने दे के दे लिए वही ध्यान रखते हैं किसी कुछ सीखना है उसको अब वो अंधा है खाना है लगता है इस ध्यान नहीं दिया जाता है उसकी विद्या आपको एक ही चीज ध्यान में रहती है दूसरी चीजों का ध्यान हम नहीं रखते तो लोक में जैसे कर रहे हैं ना जो हमारा सीधा प्रयोजन है उसी से जुड़ते हैं हम दूसरे को एक तरफ रखते हैं यही नहीं लगेगा। कि उसमें बहुत सारे गुण है, लेकिन उससे जुड़ना नहीं अपने को जुड़ते हैं तो ध्यान की स्थिति नहीं ध्यान का मुख्य प्रयोजन ये है कि आगे चल तो के समाधि स्थिति बननी है और समाधि का जो अर्थ होता है स्वरूप का निश्चयात्मक जान हो जाना उस निश्चय के साथ अन्य होते हैं लव निश्चय हो जाएगा वहाँ प्रसन्नता भी होगी भी हो भी होगी वो स्थिर रहेगा ज्ञान बदलेगा नहीं ये सारी स्थितियाँ होगी तो यही स्थिति यहाँ भी आनी है ज्ञान को समाधि में सुधि बदलना है हमको यानी उसी विषय को निश्चयात्मक करना तो उसमें अगर जोड़ देंगे तो निश्चय नहीं होगा फिर आगे जाके सच हो जाएगा वो तो प्रयोजन नहीं था जय नहीं था और जो जय नहीं था वो खड़ा हो गया आकर के वो निश्चय नहीं होने देगा तो ध्यान को जो समाधि में ले जाना होता है और समाधि का अभिप्राय होता है कि जो हम चाह रहे हैं जानना वही हमारे लिए स्थिर हो वही निश्चयात्मक हो तो उसी के अनुसार प्रयत्न इस कारण से कुछ भी नहीं लिया जाता है इसमें लेकिन हमारी स्थिति नहीं होती ना किसी को जानने के लिए बहुत चाहिए चाहिए चाहिए जान्द जान्द सब कुछ चाहिए होता है धीरे धीरे नहीं होता है और मोटी चीजें द्रव्य के बारे में तो सुन के हो जाता है बढ़ के हो जाता है ईश्वर का नाम देने से किसको नहीं पता हो लेकिन उसके गुण विशेष का करने लगेंगे तो नहीं होगा कुछ। ऐसे पर ये ध्यान देने की चीज़ होती है जब हम तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली बात ही उसका स्वरूप हमें पता होना चाहिए प्रथम तो चीजें ध्यान के फिर लिए फिर दूसरी क्रिया जो करते हैं तत्परता में हमारी भी पड़ता रहती है हम किसी भी ठीक उसकी बाधाओं को हटाते रहेंगे तीसरी चीज है प्रयोजन रहना चाहिए और पांचवा है कि उसका जो विरोधी है दूसरे विचार जो आएंगे दूसरा जो ज्ञान होगा वो नहीं आने देना है है है इतना लेकर ध्यान ध्यान ठीक प्रकार से लगेगा अब या या उपासना में जो जो उनकी क्रिया जो इसका आश्रय करता रहता कर्म रहता है कर्म अर्थात कर्म जो ध्यान रूपी क्रिया है या उपासना रूपी क्रिया है कर्ता के ही आश्रय आश्रय से होती है है। या वहाँ पर कर्म का भी लेकिन अधिन होते होगी करने वाले की होगी प्रधानता लेकिन बिना साधन के लिए नहीं होगा ये और वो पहले करने वाला रहेगा साधनों का जो उपलब्धि होती है उससे संबंध नहीं रहता है उपलब्धि होने के बाद साधन हटा दिए जाते हैं छत पर जाना है तो सीढ़ी से मतलब नहीं छत पहुंचने का सीढ़ी एक तरफ रह जाएगी पहुंचाने तक ही है ऐसे जो भी उपलब्धि होती है फल जो होता है उससे साधन का संबंध बाद में नहीं रहता है कर्ता के साथ रहता है क्योंकि तो कर्म कर्म से जुड़ा होता है फिर वो कैसे होगा? अपने आप में देखो क्या होता है है? है है है जो कर्म है। आ, वो उत्पन्न होते ही ही रहता ठीक है। है, है। तो ज्ञान को मान किसी को उत्पन्न कर देगा उसके बाद वो कर्म तो अपने आप नहीं ही रहेगा उसके साथ संबंधित वो वाला कर्म नहीं बताते जो वस्तु जिस पर क्रिया की जाती है जैसे ईश्वर विषय है वो हमारा कर्म का विषय बना वो कर्म जाता तो है तो, कर्म तो वो कर्म का विषय तो फिर बनेगा तो नहीं उसमें रूप में ले दे देंगे इस क्रिया को हम कर रहे हैं यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ध्यान क्या हो जाता है एक तो क्रिया है और एक भाव है दो स्वरूप रहते तो क्रिया रूप में तो क्या होता है कि निरंतर सदृश ज्ञान को आगे बढ़ाना होता है ज्ञान में तो दो काम हो जाएंगे एक तो रहेगा कि सदृश ज्ञान है जो जय का स्वरूप का ज्ञान है उसको लगातार उसी को आगे बढ़ाना ये क्रिया होगा और दूसरा होता है कि उसको देखते रहना कि वो बदल तो नहीं रहा है निर्दिषांतर नहीं चाहिए तो ये सतत देखना भी ध्यान यानी जे को ज्ञान रूप में देखते रहना भी ध्यान है में यह आ जाएगा कि ज्ञान को सतत जे को ज्ञान के रूप में देखते रहना ये ध्यान होता है और दूसरा होगा ध्यान का भाव जो होगा यानी क्रिया ध्यान में करना क्या होता है करना भी पड़ता है मतलब चुपचाप केवल देखना नहीं जहाँ देखना कह रहे हैं ये कौन प्रयोग होता है क्योंकि तो ध्यान में अभी उपलब्धि नहीं विषय उपलब्ध नहीं है विषय को उपलब्ध करने के लिए उपलब्धि तो समाधि में होती है ध्यान में विषय उपलब्ध नहीं होता है और जब तक विषय उपलब्धि नहीं हो जाती है क्रियाबंद नहीं की जाती है क्रियाबंद कर देख वहाँ पहुँच नहीं सकते तो ध्यान की क्रिया कभी बंद करने लायक नहीं तो यहाँ अब क्रिया क्या होगी वो तो जान को सतत आगे बढ़ाते जाना तो इससे दो कर्म होंगे उसमें एक तो जान से विषय को पकड़े रहना देखते रहना और दूसरा उस जान को निरंतर चलाते रहना ये दोनों चीजें हैं तो भावार्थ भाव ये क्रिया जो मिली ध्यान क्रिया उसका अर्थ होगा कि जान को सतत चलाना और भाव रूप में जब लेंगे ध्यान कर रहा हूँ उसमें ये होगा कि उस विषय क्या करते हैं पहले जो आएगा सामने वो आएगा कि हम ज्ञान से विषय को देख ये कि वो किसी को स्मरण करते हुए आप क्या कर रहे हैं यानी उसके ज्ञान को केवल पकड़े हुए देख रहे हैं यानी विषय के ज्ञान को पकड़े रहना बुद्धि से ये ज्ञान है स्मरण है ये तो ये चीजें यहाँ पर भी लेकिन यहाँ के विषय अनुभूत होने से संशयित नहीं होने से उसके लिए नया ज्ञान करने की पेशा नहीं होती है और यहाँ जो ध्यय विषय ये चुकी नहीं है मतलब नहीं है इसके लिए अब होगा नया नया ज्ञान भी जोड़ना पड़ेगा तो ये नया नया जो ज्ञान जोड़ते हैं इसका अभिप्राय जो भावनाएं आता है भावना करनी होती है ज्ञान में भावना बनाती तो भावना और कुछ नहीं है कोई दो द्रव्य तो है नहीं कि वो जुड़ जाएंगे लेकिन जोड़ना जरूरी होता है बिना जुड़े बनता है यानी जो अनुभूति बनती है अनुभूति का अभिप्राय होता है अनेक जानों का एक संग्रह विशेष जब एक ही जान कुछ मात्रा विशेष में संग्रहित हो जाते हैं तो वही अनुभूति बन जा अगर जान की मात्रा विशेष नहीं बनी तो अनुभूति नहीं बनेगी एक बार में जैसे बिजली चमकती है ना बिजली को देख लेते हैं अब वो फिर क्या होता है वो वस्तु क्या था ये कहने लगते पता नहीं चला वो यानी जान तो हो गया है उसका लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि पता नहीं क्या था? था तो लेकिन पता नहीं क्या था लेकिन वही थोड़ी देखता देख गया देख बल में इसमें हम देख रहे हैं उसमें क्या करते जी तो वही है लेकिन अंतर क्या हुआ वो ज्ञान बढ़ गया उसका उसकी मात्रा बढ़ गई तो, तो ज्ञान में भी यही होता है जो भावना करना होता है उसी ज्ञान की मात्रा विशेष जब करते करते बन जाएगी वो विषय अनुभूत होने लगेगा और जब तक मात्रा विशेष नहीं बनती है तब तक वो अनुभूत नहीं होगा यहाँ पर एक चीज और है जानने की अगर केवल ज्ञान ही संग्रहित होकर के अनुभूत होने लगता है तो वो भी दो उसमें भी दो चीज रहती है वो काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है अनुभूति दोनों तरह की होती है काल्पनिक भी होती है वास्तविक भी होती है तो अब यान में ये दोष हटाने के लिए हमें इसका प्रयास पहले करना होता है यानी ये विषय को दूसरे प्रमाणों से पहले सिद्ध करना होता है ये ये यथार्थ होना चाहिए वो भीतर अर्थ तो नहीं आएगा ईश्वर के लिए दूसरे अर्थ की समाधि होती है तो उस समाधि में क्या होता है अर्थ केवल ज्ञान का संग्रह ही होता है अर्थ नहीं है लेकिन उसको कल्पना नहीं कहते वो इसीलिए नहीं कल्पना कहते हैं कि दूसरे प्रमाणों से अर्थ सिद्ध है तो प्रमाण से सिद्ध अर्थ के लिए जो ज्ञान विशेष का संग्रह है वो भावना होती है अन्यथा अगर अर्थ सिद्ध नहीं है स्थिति बना ली आप जो अर्थ नहीं है ना उसके बारे में भी स्थिति बना सकते ज्ञान की समाधि की स्थितियाँ जो होती है वो काल्पनिक विषयों में भी संभव है ज्ञान ही और कुछ नहीं है इतर जो होता है पास। वो होता है। तो जो नहीं है उसके बारे में भी कर सकते हैं पहले से तो है, मान प्रमाण है इसे करना होता है सब प्रमाण में व्यवहारिक होता है जो पाप तो तो तो देश होता है, उसे किया होता है है है किया अब वो वो उसको कर रहा गलत तो तो नहीं बताएगा इसलिए से से सीधे फिर इसी तरह अनुमान अनुमान करते हैं तो में भी पदार्थ का दूसरे के साथ संबंध होता है तो दूसरे के साथ काल्पनिक पदार्थ संबंध नहीं होगा वो यथार्थ होगा वही सम्बंध तो इसलिए दूसरे परमाणु से अर्थ सिद्ध करने की ध्यान करने से पहले भी अनिवार्य होता है कि उस अर्थ की सिद्धि अन्य प्रमाण से होनी चाहिए बिना अर्थ को सिद्ध किएगा तो अधिकतम संभावना है आप कल्पना कर लेंगे आत्मा के बारे, बारे में भी हो सकता है ईश्वर के बारे में भी हो सकता है ईश्वर के एक की अभी तो हम पहले जान की आग प्रक्रिया बता रहे हैं, आगे बता पहले जो होगा गुण विशेष करना ये कठिन होगा क्योंकि हमारे सामने जो विरोधी संस्कार होते हैं वो सूक्ष्मता में जाने नहीं देते हैं इसलिए अगर तत्वता किसी एक ज्ञान को कर रहे वो पहले कठिन होगा पहले सरल होगा पूरे अर्थ को देंगे द्रव्य मात्र को देंगे तो पहले सरलता रहेगी लेकिन कालांतर में फिर उसको हटाना पड़ता है क्योंकि जो अर्थ होता है वो क्रिया गुणों का ही संग्रह है और क्रिया मिलकर के ही अर्थ होते हैं उससे बिना अर्थ नहीं होता है तो बाद में जाकर के आपको ऐसा करना ही पड़ेगा पहले नहीं हो पाएगा गुण का पहले अर्थ काम करना चाहिए द्रव्य का हाँ द्रव्य का ये अभ्यास कुछ कर लेते हैं तो अब गुणों की हो गए, द्रव्य के हो तो गए तो तो हाँ, अब, हाँ, गुण का होगा जैसे आप केवल जैसे सचिव स्वरूप है तो अब सत्य है चित्त है है आनंद इसमें भी भी तीन अकेला नहीं वो वो पूरा अर्थ हो गया और यहाँ नहीं तो ये तीन है तो। पर हमको कालांतर में इस एक एक को भी करना पड़ेगा सत्य को भी करना पड़ेगा अकेला करना पड़े हाँ जानना पड़ेगा इसमें दूसरी सुविधा होती है है कि हम जानते जानते जानते केवल को नहीं अलग-अलग होता वर्तमान विद्यमान है खड़ी है जो तो चीज अब जो खड़ी चीज है उसको जानते ही नहीं जानते तो ये सारे हैं तभी तो खड़े तो है ये ये दीवार खड़ी है चुपचाप तो खड़ा क्या होता है ये हम समझते हैं लेकिन जैसे, जैसे ये खड़ा लग रहा है यही संबंध इसके साथ तो जुड़ रहा है जहाँ ईश्वर भी खड़ा है ऐसे ही अब ये शब्द जब ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो अंधकार हो जाता है अर्थ को तो हम जानते हैं लेकिन जे ऐसे जोड़ नहीं पाते हाँ जोड़ने के लिए सारा कुछ करना पड़ेगा यानी जो रोक रखा है ना बीच में जो जो संस्कार होते हैं, हैं वो वो बीच में रहते खड़े, नहीं नहीं देते, तो उसको हटाना दे पड़ेगा, यानी केवल करने से सफलता मिलेगी, पीछे हमने कहा है ना अभ्यास भी करना होता है ये दोनों चीजें करनी होती वस्तुओं को बलात् सकता है करने अपने आत्मा तक को भी जाना जा सकता है ईश्वर जा को नहीं जान सकते पहले जान सकते हैं कोई बात नहीं इसमें, करना पड़ेगा बहुत अधिक, है बिना ईश्वर के भी जान सकते हैं कुछ बात में पूरा नहीं प्राकृतिक किसी भी वस्तु पर क्या होता है हमारा नियंत्रण हो जाता है क्योंकि ईश्वर ने हमको इतने साधन दे रखे बिना ईश्वर के लिए बिना तो कुछ करने धर्माचरण करने की जरूरत नहीं पड़ती है भौतिक वस्तुओं के लिए धर्माचरण की अपेक्षा नहीं होती है अधर्मी भी इसको प्राप्त कर सकता है कर लेता है लेकिन ईश्वर पर ये नियम लागू नहीं है। आत्मा तो हम तो ही है ना भौतिक कहा है। जिसको प्राप्त करना चाहिए वही तो हमें अपने को क्या प्राप्त करना होगा अपने तो प्राप्त ही है कि तो तो आत्मा, आत्मा, आत्मा से संबद्ध जो अज्ञान है ना अपने को भी नहीं जानने दे रहा है हाँ हाँ जो भी है विरोधी जहाँ आत्मा से संबद्ध क्या है सही को मिला कर जानते हैं हम अपने को इसलिए तो नहीं जान है ना ये अपना मतलब ये तो ये विरोधी जान को बैठाए हुए हैं तो जान जान को रोक रहा है तो इसको यदि हम हटा देते हैं तो जान अपने को इसमें कोई बाधा नहीं है और ऐसा हट पूर्वक भी हम कर सकते हैं आई को तो चोर भी कर सकता है तो ये कर रहा डाकू भी चाहेगा तो अपने आप को जान लेगा लेकिन ईश्वर को नहीं जान सकता ईश्वर के लिए धर्माचरण अनिवार्य को करते में नहीं जान उसके मिले हुए ज्ञान से ईश्वर को हमारे जानते उसकी जो उपलब्धियां होती है सारे ईश्वर के नियंत्रण में होती है लेकिन भौतिक पदार्थ होते हैं हम यह ये अपने में होते हैं ईश्वर छोड़ देता है जिसको तो जाना जा सकता है वैसे आत्माहानी के लिए इतना सरल नहीं है फिर भी ईश्वर अपेक्षा इसको कहा जा सकता है कर ले ये चोट आगू या भयकर आतंकवादी ये कोई योजना बनाते कि ऐसी बनाते हैं ऐसे तो भी बनता है इतना लगता है बहुत बुद्धि की अपेक्षा होती है तो दुष्ट लोग भी बहुत अधिक बुद्धि रखते यानी ऐसी एकाग्रता बना लेते हैं असुर भी ऐसा काम कर लेता है तो ये ईश्वर के अपेक्षा से कह रहा हूँ प्राकृतिक में आत्मा पर ये चलेगा लेकिन ईश्वर में नहीं चलेगा ईश्वर को जानने के लिए पूरा समर्पण चाहिए धार्मिकता चाहिए सात्वता चाहिए ये सभी चीजों अनिवार्य रहेगी साथ अगर जो आप है तो मन के फिर भी अपने कैसे है। समर्पित हैं उसके हम क्रिया करते हैं। और क्रिया के बाद फल देता है उस कारण से ये चीजें हट दी जाती है उससे हमको लाभ हो जाता है और नहीं करेंगे विशेष क्रिया साधन मिलेगा सारे है। उसके क्योंकि ये उसके जो विषय होते हैं आ, साधन जो होते हैं विषय को पकड़ने में समर्थ भी। दिखाई तो रह हाथ पैर उससे काम करते हैं इसको उठाने के लिए ही चाहिए। जो कर लेता है उल्टी सोचने के लिए उसकी बुद्धि बंद नहीं होती चलती है जान करता है जो भी सोचता है बिगाड़ता है उसमें बुद्धि उसकी उठती नहीं है तो काम ही कर रही है इसलिए उसको मिल जाती है या काम नहीं करेगी जो जो गुण ज्ञान होगा वो नहीं हो पाएगा क्योंकि तो ईश्वर विरुद्ध अवस्था में देख भी नहीं था जो हाँ दर्शन है। वो, की वो मैंने बता दिया कि समाधि या ज्ञान दोनों चीजों को है है है है है है ईश्वर के के लिए लिए भी होता है, के लिए होता होता ध्यान का सब, सब का प्रयोग दोनों में तो तो लेकिन उपासना उपासना जो होती है, उपासना है तो साथ। वो एक अलग हो जाती समाधि को भी उपासना कहते हैं या उपासना को भी समाधि कहते हैं पर विशेषता यही है ईश्वर से यदि संबंध है तो उसको उपासना कहेंगे उस समाधि को, को उपासना कह सकते हैं आत्मा है तो उसको ध्यान तो कह सकते हैं उपासना नहीं कह सकते ईश्वर से बिना संबंध के उपासना नहीं होती है आप ध्यान कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं लेकिन सीधे सीधे ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ा है तो उसको वास्तविक उपासना नहीं कहेंगे तो तो वो उपासना बल उपासना स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता है हम इधर बाहर से इकट्ठा करते हैं शब्दों से अनुमान से विचार करके सोच करके ऐसे हम करते हैं